पाँच सौ आठ पत्रावली श्रीमती ओली बुल को लिखित बेलुरमठ हावड़ा बंगाल भारत पंद्रह दिसंबर उन्नीस सौ माँ तीन दिन पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ यहाँ मेरा आगमन बिल्कुल अप्रत्याशित था और सब लोग बड़े विस्मित हुए यहाँ काम की प्रगति मेरी अनुपस्थिति में जितनी मुझे आशा थी उससे कहीं अधिक हुई है केवल श्री सेवियर अब नहीं रहे उनकी मृत्यु निश्चय निश्चय ही एक जबरदस्त चोट थी और मैं नहीं जानता कि हिमालय के कार्य का अब क्या भविष्य है मैं प्रतिदिन श्रीमती सेवियर के पत्र की प्रतीक्षा करता हूं जो अब भी वहां है आप कैसी हैं कहां हैं मुझे आशा है मेरा मामला यहां शीघ्र ही व्यवस्थित हो जाएगा और मैं उसके लिए भरसक प्रयत्न भी कर रहा हूँ जो रुपया आप मेरी बहन को भेजती रही हैं उसे अब यहाँ मेरे नाम से बिल बनाकर सीधे मेरे पास भेज दिया करें मैं भुना कर रुपया उसे भेज दिया करूँगा यह अच्छा है कि रुपया उसे मेरे मार्पत मिले शारदानंद और ब्रह्मानंद काफ़ी स्वस्थ हैं और इस वर्ष मलेरिया यहाँ बहुत कम है नदी तट की यह पतली पट्टी मलेरिया से हमेशा मुक्त रहती है पर जब हमें यहाँ प्रचुर शुद्ध जल मिल सकेगा तभी यहाँ की दशा में पूर्ण सुधार होगा आपका विवेकानंद पाँच सौ नौ भग्नि निवेदिता को लिखित मठ बेलूड हावड़ा उन्नीस सौ ईस्वी प्रिय निवेदिता पृथ्वी के छोर से एक स्वर तुमसे यह प्रश्न कर रहा है कि तुम किस प्रकार हो क्या इस प्रश्न से तुम आश्चर्यान्वित हो रही हो किंतु मैं तो वास्तव में ऋतु के साथ विचरण करने वाला एक विहंगम हूँ आनंद से मुखरित तथा कर्म व्यस्त पेरिस गंभीर प्राचीन कॉन्स्टान्टिनोपल चमकदार छोटे एथेंस पिरामिड से सुशोभित काहिरा इन सभी स्थलों को मैं पीछे छोड़ आया हूं और अब मैं यहाँ पर गंगा तटवर्ती मठ में अपनी छोटी सी कोठरी में बैठकर यह पत्र लिख रहा हूं। चारों ओर कितनी शांति एवं निःशब्दता छाई हुई है विशाल नदी उज्जवल सूर्यकिरणों में नृत्य कर रही है कदाचित कभी दो एक माल ढोने वाली नावों के आगमन से यह सभ्यता क्षण भर के लिए भंग होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर इस समय शीत ऋतु है किंतु प्रतिदिन का मध्यान्ह उज्ज्वल तथा गर्म है यह दक्षिणी कैलिफोर्निया के झाड़े के समान है चारों ओर हरित तथा स्वर्ण वर्ण का बाहुल्य है और तृणराजी मानो मखमल सदृश स्वभायान है फिर भी आयु शीतल वायु शीतल स्वच्छ तथा सुखप्रद है तुम्हारा विवेकानंद पाँच सौ दस कुमारी जोसेफिन में क्लाउट को लिखित मठ बेलोर मठ हावड़ा छब्बीस दिसंबर उन्नीस सौ प्रिय जो आज की डाक से तुम्हारा पत्र मिला उसके साथ ही माता जी तथा अल्बर्टा के पत्र भी प्राप्त हुए अल्बर्टा के पंडित मित्र ने रूस के संबंध में जो कुछ कहा है वह प्रायः मेरी धारणा के अनुरूप ही है उनकी विचारधारा में केवल एक स्थल पर कठिनाई दिखाई दे रही है और वह कि समग्र हिंदू जाति के लिए एक साथ रूसी भावना को अंगीकार करना क्या संभव है हमारे प्रिय मित्र श्री सेवियर मेरे पहुंचने के पहले ही परलोक लोग सिधार चुके हैं उनके द्वारा स्थापित आश्रम के किनारे से जो नदी प्रवाहित है उसी के तट पर हिंदू रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया है ब्राह्मणों ने पुष्प शोभित उनकी देह को वहन किया था एवं ब्रह्मचारियों ने वेद पाठ किया था हम लोगों के आदर्श के लिए इस बीच में दो अंग्रेजों ने आत्मोत्सर्ग किया इसके फलस्वरूप प्राचीन इंग्लैंड तथा उसकी वीर संतानों मेरे लिए और भी प्रिय हो चुकी है इंग्लैंड की सर्वोत्तम रुधिरधारा थे महा माया मानव भावी भारत के पौधे को सींच रही है महा की जय हो प्रिय श्रीमती सेवियर विचलित नहीं हुई हैं पेरिस के पते से उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा था वह इस से आज मुझे प्राप्त हुआ उसने मिलने के लिए कल मैं पहाड़ की ओर रवाना हो रहा हूँ भगवान हम लोगों की इस प्रिय साहसी महिला को आशीर्वाद प्रदान करें मैं स्वयं दृढ़ तथा शांत हूँ आज तक कोई भी घटना चक्र मुझे विचलित नहीं कर सका है आज भी महामाया मुझे खिन्न न होने देगी शीत ऋतु के आगमन के साथ ही साथ यह स्थान अत्यंत सुखप्रद हो उठा है बर्फ के आवरण से अनाथ अनाथ्छादित हिमालय और भी सुंदर हो उठेगा श्री जॉन्स्टन नामक जो युवक न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है तथा इस समय वह मायावती में है शारदानंद के नाम से रुपये मठ में भेज देना क्योंकि मैं पहाड़ की ओर जा रहा हूँ अपने शक्ति के अनुसार उन लोगों ने अच्छा ही कार्य किया है तदर्थ मुझे खुशी है और मैंने अपने स्नायविक दुर्बलतावश पहले जो असंतोष प्रकट किया था वह मेरी ही मूर्खता थी वे लोग सदा की तरह सज्जन तथा विश्वास पात्र हैं एवं उन लोगों का शरीर भी स्वस्थ है थ्रेमती भूल को यह समाचार देना तथा कहना कि उन्होंने हमेशा ठीक ही कहा है और मुझसे ही भूल हुई है इसलिए मैं सहस्त्र बार उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ उनको तथा एम को मेरा आशीष स्नेह कहना देखता हूँ जब मैं आगे पीछे प्रतीत होता है सब कुछ ठीक मेरे गहनतम दुखों के मध्य रहना आत्मा का सदा प्रकाश को श्रीमती सी को तथा प्रिय जूल बोया को मेरा प्रिय मेरा अनंत स्नेह ज्ञापन करना तुम प्रणाम ग्रहण करना विवेकानंद पाँच सौ ग्यारह स्वामी रामकृष्णानंद को लिखित मठ बेलोर मठ छब्बीस दिसंबर उन्नीस सौ प्रिय शशि तुम्हारा पत्र पढ़कर सभी संवादों से अवगत हुआ यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो तुम्हारा यहाँ आना कदापि उचित न होगा और मैं भी कल मायावती जा रहा हूँ वहाँ एक बार मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है आला सिंगा यदि आए तो उसे मेरी प्रतीक्षा करनी होगी कनाई के संबंध में इन लोगों ने क्या तय किया है मैं नहीं जानता मैं अल्मोड़ा से शीघ्र ही लौटूंगा उसके बाद मद्रास जा सकता हूँ वनियमी से एक पत्र आया है उन्हें मेरा प्यार और आशीर्वाद देते हुए एक पत्र लिखो यह सूचित कर कर दो कि मद्रास जाते समय मैं अवश्य वहां आऊँगा सभी को मेरा प्यार तुम बहुत परिश्रम मत करो यहां और सब ठीक है तुम्हारा विवेकानंद 512 सौ श्रीमती ओली बुल को लिखित मायावती हिमालय 6 जनवरी 1901 प्रिय धीरा माता डॉक्टर बोस ने आपके मार्पस जो नासदीय सुक्त भेजा था मैं अभी उसका अनुवाद भेज रहा हूँ जहाँ तक संभव हो सका है मैंने अक्षरश अनुवाद करने की चेष्टा की है आशा है कि डॉक्टर बोस अब तक पूर्ण स्वस्थ हो चुके होंगे श्रीमती सेवियर बहुत ही दृढ़ संकल्पशालिनी महिला है तथा उन्होंने अत्यंत शांति तथा सबल चित्त से इस शोक को सहन किया है आगामी अप्रैल में वे इंग्लैंड जा रही हैं एवं मैं भी उनके साथ रवाना हो रहा हूँ यह स्थान अत्यंत सुंदर है एवं इन लोगों ने इसे और भी मनोरम बनाया है बहुदी चिरश्ने बद संतान विवेकानंद पुनश्च काली मां दो बलि ग्रहण कर चुकी हैं उद्देश्य साधन में दो यूरोपीय शहीदों ने आत्मोत्सर्ग किया है अब कार्य सुंदर रूप से अग्रसर होता रहेगा विवेकानंद ५१३ श्री इ टी को लिखित मायावती हिमालय पंद्रह जनवरी उन्नीस प्रिय स्टडी शारदानंद से मुझे यह समाचार मिला कि इंग्लैंड के कार्य के लिए जो एक हज़ार पाँच सौ उनतीस रुपये पाँच पाई की धनराशि थी उसे तुमने मठ में भेज दिया है यह निश्चित है कि उसका उपयोग अच्छे ही कार्य में होगा प्राय तीन महीने पूर्व कैप्टन सेवियर ने अपना शरीर छोड़ा है इन लोगों ने इस पर्वत के ऊपर एक सुंदर आश्रम की स्थापना की है और श्रीमती सेवियर इसको कायम रखना चाहती है मैं यहाँ उनसे मिलने आया हूँ एवं संभवतः उन्हीं के साथ इंग्लैंड जा सकता हूँ मैंने पेरिस से तुमको एक पत्र लिखा था शायद वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है श्रीमती स्टर्डी के शरीरांत के समाचार से मुझे अत्यंत कष्ट हुआ वे एक साध्वी पत्नी तथा स्नेह में माता थी जीवन में इस प्रकार की महिला प्राय दिखाई नहीं देती यह जीवन घात प्रतिघातों से भरा हुआ है किंतु उस आघात की वेदना जैसे भी हो दूर हो ही जाती है इतने ही सांत्वना है तुमने अपने विगत पत्र में अपनी मानसिक भावनाएँ स्पष्ट रूप से प्रकट की है इसलिए मैंने पत्र लिखना छोड़ दिया है यह बात नहीं है मैं केवल वर्तमान तरंग के निकल जाने की प्रतीक्षा कर रहा था यही मेरी रीति है पत्र के जवाब देने से राय का पहाड़ बन जाता श्रीमती जॉनसन तथा अन्य मित्रों से भेंट होने पर कृपया उनसे मेरी श्रद्धा तथा स्नेह कहना चीर सत्याबद्ध तुम्हारा विवेकानंद पाँच सौ चौदह श्रीमती ओली बुल को लिखित बेलूर मठ हावड़ा जिला बंगाल छब्बीस जनवरी १९०१ प्यारी माँ उत्साहित करने वाले इन शब्दों के लिए आपको अनेकानेक धन्यवाद मुझे इस समय उनकी बहुत आवश्यकता है नई शताब्दी के आगमन से अंधकार दूर नहीं हुआ है बल्कि और भी घना होता जा रहा है मैं श्रीमती सेवियर से मिलने मायावती गया था राह में ही खेतड़ी के महाराजा की मृत्यु का संवाद मिला सुना है कि वे आगरे में किसी स्थापत्य स्मारक की मरम्मत अपने खर्च से करवा रहे थे और इसी सिलसिले में किसी गुंबद का निरीक्षण कर रहे थे गुम्बद का एक हिस्सा नीचे गिर पड़ा और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई तीनों छेक आ गए हैं जब मैं अपनी बहन से मिलूँगा तो उसे दे दूँगा जो यही है लेकिन अब तक मेरी मुलाकात नहीं हुई है बंगाल की धरती पर खासकर मठ में पैर रखते ही मेरा दमा का दौरा फिर शुरू हो जाता है बंगाल छोड़ा और फिर स्वस्थ अगले सप्ताह मैं अपनी माँ को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा हूँ तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करने में संभव है महीनों लग जाए यह जा हिंदू विधवाओं की महान लालसा होती है मैंने अपने स्वजन परिजन के लिए सदा दुख बटोरा मैं कम से कम उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने की चेष्टा कर रहा हूं। मार्केट का समाचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ सभी फिर से उसका स्वागत करने को इच्छुक हैं आशा है डॉक्टर बोस अब तक पूर्ण स्वस्थ हो चुके होंगे मुझे श्रीमती हेमांड की एक बहुत प्यारी चिट्ठी मिली है महान आत्मा है वह बहरहाल मैं इस बार बहुत शांत और विक्षुब्ध हूँ और देखता हूँ कि सभी बातें आशा से अधिक ठीक है प्यार के साथ सदैव तुम्हारा पुत्र विवेकानंद